श्रीमद्भागवत कथा महात्म्य बृहस्पति जी कहते हैं जब ब्रह्मा जी ने ऐसी प्रार्थना की तब पूर्व काल में भगवान ने उन्हें श्रीमद्भागवत का उपदेश देकर कहा ब्रह्मण तुम अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए सदा ही इसका सेवन करते रहो ब्रह्मा जी श्रीमद्भागवत का उपदेश पाकर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने श्री कृष्ण की नित्य प्राप्ति के लिए तथा सात आवरणों का भंग करने के लिए श्रीमद्भागवत का सप्ताह पारायण किया सप्ताह यज्ञ की विधि से सात दिनों तक श्रीमद्भागवत का सेवन करने से ब्रह्मा जी के सभी मनोरस पूर्ण हो गए इससे वे सदा भगवत स्मरण पूर्वक शिष्ट का विस्तार करते और बारंबार सप्ताह यज्ञ का अनुष्ठान करते रहते हैं ब्रह्मा जी की ही भांति विष्णु ने भी अपने अभिष्ट अर्थ की सिद्धि के लिए उन परम पुरुष परमात्मा से प्रार्थना की क्योंकि उन पुरुषोत्तम ने विष्णु को भी प्रजापालन रूप कर्म में नियुक्त किया था विष्णु ने कहा देव मैं आपकी आज्ञा के अनुसार कर्म और ज्ञान के उद्देश्य से प्रवृत्ति और निवृत्ति के द्वारा यथोचित रूप से प्रजाओं का पालन करूँगा काल क्रम से जब जब धर्म की हानि होगी तब तब अनेकों अवतार धारण कर पुनः धर्म की स्थापना करूंगा। जो भोगों की इच्छा रखने वाले हैं उन्हें अवश्य ही उनके किए हुए यज्ञादि कर्मों का फल अर्पण करूंगा, तथा जो संसार बंधन से मुक्त होना चाहते हैं विरक्त हैं उन्हें उनके इच्छा अनुसार पांच प्रकार की मुक्ति भी देता रहूंगा। परंतु जो लोग मोक्ष भी नहीं चाहते उनका पालन मैं कैसे करूँगा यह बात समझ में नहीं आती इसके अतिरिक्त मैं अपनी तथा लक्ष्मी जी की भी रक्षा कैसे कर सकूंगा? इसका उपाय भी बताइए विष्णु की यह प्रार्थना सुनकर आदिपुरुष श्री कृष्ण ने उन्हें भी श्रीमद्भागवत का उपदेश किया और कहा तुम अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए इस श्रीमद्भागवत शास्त्र का सदा पाठ किया करो उस उपदेश से विष्णु भगवान का चित्र प्रसन्न हो गया और वे लक्ष्मी जी के साथ प्रत्येक मास में श्रीमद भागवत का चिंतन करने लगे इससे वे परमार्थ का पालन और यथार्थ रूप से संसार की रक्षा करने में समर्थ हुए जब भगवान विष्णु स्वयं वक्ता होते हैं और लक्ष्मी जी प्रेम से श्रवण करती हैं उस समय प्रत्येक बार भागवत कथा का श्रवण एक मास में ही समाप्त होता है किंतु जब लक्ष्मी जी स्वयं वक्ता होती हैं और विष्णु श्रोता बनकर सुनते हैं तब भागवत कथा का रसास्वादन दो मास तक होता रहता है उस समय कथा बड़ी सुंदर बहुत ही रुचकर होती है इसका कारण यह है कि विष्णु तो अधिकारूढ़ है उन्हें जगत के पालन की चिंता करनी पड़ती है पर लक्ष्मी जी इन झंझटों से अलग हैं अतः उनका हृदय निश्चिंत है इसी से लक्ष्मी जी के मुख से भागवत कथा का रसास्वादन अधिक प्रकाशित होता है इसके पश्चात रुद्र ने भी जिन्हें भगवान ने पहले संघार कार्य में लगाया था अपनी सामर्थ्य की वृद्धि के लिए उन परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की रुद्र ने कहा मेरे प्रभु देव देव में नित्य नैमित्तिक और प्राकृतिक संघार की शक्तियाँ तो हैं पर आत्यंतिक संघार की शक्ति बिल्कुल नहीं है यह मेरे लिए बड़े दुख की बात है इसी कमी की पूर्ति के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ बृहस्पति जी कहते हैं रुद्र की प्रार्थना सुनकर नारायण ने उन्हें भी श्रीमद्भागवत का ही उपदेश किया सदाशिव रुद्र ने एक वर्ष में एक पारायण के क्रम से भागवत कथा का सेवन किया इसके सेवन से उन्होंने तमोगुण पर विजय पाई और आत्यंतिक संखार मोक्ष की शक्ति भी प्राप्त कर ली उद्धव जी कहते हैं श्रीमद्भागवत के महात्म के संबंध में यह आख्यायिका मैंने अपने गुरु श्री भहस्पति जी से सुनी और उनसे भागवत का उपदेश प्राप्त कर उनके चरणों में प्रणाम करके मैं बहुत ही आनंदित हुआ तत्पश्चात भगवान विष्णु की रीति स्वीकार करके मैंने भी एक मास तक श्रीमद् भागवत कथा का भली भांति रसा स्वादन किया उतने से ही मैं भगवान श्री कृष्ण का प्रियतम सखा हो गया इसके पश्चात भगवान ने मुझे व्रज में अपनी प्रियतमा गोपियों की सेवा में नियुक्त किया यद्यपि भगवान अपने लीला परिकरों के साथ नित्य विहार करते रहते हैं इसलिए गोपियों का श्री कृष्ण से कभी भी, भी वियोग नहीं होता तथापि जो भ्रम से विरह वेदना का अनुभव कर रही थी उन गोपियों के प्रति भगवान ने मेरे मुख से भागवत का संदेश कहलाया उस संदेश को अपनी बुद्धि के अनुसार ग्रहण कर गोपियाँ तुरंत ही विरह वेदना से मुक्त हो गई मैं भागवत के इस रहस्य को तो नहीं समझ सका किंतु मैंने उसका चमत्कार प्रत्यक्ष देखा इसके बहुत समय के बाद जब ब्रह्मादि देवता आकर भगवान से अपने परम धाम में पधारने की प्रार्थना करके चले गए उस समय पीपल के वृक्ष की जड़ के पास अपने सामने खड़े हुए मुझे भगवान ने श्रीमद्भागवत विषयक उस रहस्य का स्वयं ही उपदेश किया और मेरी बुद्धि में उसका दृढ़ निश्चय करा दिया उसी के प्रभाव से मैं बद्रिकाश्रम में रहकर भी यहाँ बद्र ब्रज की लताओं और बेलों में निवास करता हूँ उसी के बल से यहाँ नारद कुंड पर सदा स्वेच्छानुसार विराजमान रहता हूँ भगवान के भक्तों को श्रीमद्भागवत के सेवन से श्री कृष्ण तत्व का प्रकाश प्राप्त हो सकता है इस कारण यहाँ उपस्थित हुए इन सभी भक्तजनों के कार्य की सिद्धि के लिए मैं श्रीमद् भागवत का पाठ करूँगा किंतु इस कार्य में तुम्हें ही सहायता करनी पड़ेगी